गीता तत्व चिंतन शांति की प्राप्ति कच्चा मैं और पक्का मैं प्रश्न उठता है कि क्या देह के रहते इस अहंकार को नष्ट किया जा सकता है श्री राम देव इसका उत्तर देते हैं वे कहते हैं एक है कच्चा मैं और दूसरा है पक्का मैं। कच्चा मैं है मैं इसका पिता हूँ इसका पति हूँ इसका पुत्र हूँ अमुक हूँ तमुक हूँ आदि और पक्का मैं है मैं ईश्वर का दास हूँ उनका पुत्र हूँ वे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ यदि मैं को एकदम नष्ट नहीं किया जा सकता हो तो रहे वह मैं प्रभु का दास हूँ प्रभु का तनय हूँ प्रभु का सेवक हूँ यह भाव लेकर यह पक्का मैं है अर्थात सब कुछ ईश्वर से संबंधित कर देना शांति पाने का यही उपाय है ऐसी निष्काम अवस्था जहाँ स्प्रिया ममता और अहंकार न रह जाए ब्राह्मी अवस्था कहलाती है यह मानव जीवन की परमोत्कृष्ट अवस्था है इसका वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित श्यामत काले भी ब्रह्म निर्वाण हे अर्जुन यही ब्रह्म स्वरूप में अवस्थिति है इस अवस्था को पाकर मनुष्य संसार में फिर मोह भ्रम में नहीं पड़ता मृत्यु के समय भी इस ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित रहकर वह ब्रह्म में लीनता को प्राप्त करता है ब्रह्म स्वरूपता के लक्षण मानव जीवन की यही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है कि मनुष्य अपनी स्वरूपता में स्थित हो जाए तब वह और मोहित नहीं होता अर्जुन जैसा कि तुम हो रहे हो तब न वह अपने स्वजनों के प्रति आसक्त होकर रोता है न अपने देह के प्रति आसक्त होकर डरता है ममता हमें अपने स्वजनों के प्रति आसक्त करती है और अहंकार अपनी देह के प्रति आसक्ति को जन्म देता है जिसने ममता और अहंकार दोनों के बंधनों को काट दिया उसके अंतकरण का मल धुल जाता है और उसकी ब्रह्म स्वरूपता प्रकट हो जाती है यही ब्रह्म को जानने की अवस्था है ब्रह्म को जानना मानो ब्रह्म ही हो जाना है ब्रह्मवेद ब्रह्मव भवती ब्राह्मी स्थिति मृत्यु पर्यंत अंत काले कहकर दो अर्थों को ध्वनित किया एक तो यह कि एक बार यदि यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए तो वह मृत्यु पर्यंत बनी रहती है ब्राह्मी स्थिति ऐसी नहीं है कि एक बार जीवन में आकर फिर चली जाए कर्म और ज्ञान का यही अंतर है कर्मानुष्ठान यावज जीवन करना पड़ता है पर ज्ञान आदि जीवन में एक बार आ गया तो फिर देहपात तक अखंड रूप से बना रहता है पीतल के लोटे को चमकाने के लिए उसे प्रत्यय माँजने की आवश्यकता है पर सोने के लोटे को चमकाने के लिए माँजने की आवश्यकता नहीं होती वह अपने स्वस्वरूप भूत चमक से चमकता रहता है इसी प्रकार एक बार भी ब्रह्म का संस्पर्श हो गया कि वह स्वरूप भूत बन जाता है फिर उसमें लोभ कभी नहीं होता दूसरा अर्थ यह है कि यदि आखिरी समय भी यह स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी उसे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है यदि पहले प्राप्त हो तो वह जीवन मुक्त होकर व्यवहार करता है और देह छूटने के बाद ब्रह्म में ही लीन हो जाता है पर यदि देह छूटने के समय भी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो भी वह ब्रह्म निर्माण का ही अधिकारी होता है ब्रह्म निर्वाण की व्याख्या यहाँ ब्रह्म निर्वाण शब्द कुछ लोगों में संशय उपस्थित करता है कि गीता ने निर्वाण शब्द बौद्धों से लिया या बौद्धों ने गीता से लिया वैसे निर्माण शब्द का तात्पर्य बौद्धों के अनुसार बुझ जाना होता है पर यहाँ पर ब्रह्म निर्वाण का अर्थ ब्रह्म में बुझ जाना या ब्रह्म में समाप्त हो जाना समीचीन नहीं होगा उसका उपयुक्त अर्थ होगा ब्रह्म में लीन हो जाना और यह निर्वाण शब्द के दूसरे अर्थ से भी ध्वनित होता है वा धातु के दो अर्थ हैं वा गति व गतिबंधन्यो गति और बंधन निर्गतम वानम गमनम बंधनम च यस्मा तत्वाण जिसमें आना जाना या बंधन न हो वह निर्वाण की अवस्था है तभी तो श्रुति कहती है उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते वह इस संसार में लौट कर नहीं आता वह लौट कर नहीं आता इसी का नाम कैवल्य मुक्ति है इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रजहाती यदाकाम से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हुए जो चर्चा प्रारंभ की थी उसका वे यहाँ पर समापन करते हैं ब्राह्मी स्थिति के विवेचन से यह भी ध्वनित होता है कि ब्रह्म निर्माण शब्दगीता का अपना मौलिक शब्द है उसने बौद्धों से यह शब्द नहीं लिया बल्कि बौद्धों ने ही ब्रह्म शब्द को हटाकर निर्वाण को ले लिया इस तरह यह दूसरा अध्याय जो सूत्र रूप में गीता का समूचा कथ्य प्रस्तुत कर देता है समाप्त हुआ